श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 126, 26 अक्टूबर अठारह मास्टर श्री रामकृष्ण देव के पास वे आया जाया करते हैं अहंकार अगर उनमें हो भी तो कुछ दिनों में न रह जाएगा श्री राम कृष्ण देव के पास बैठने से जीवों का अहंकार दूर हो जाता है क्योंकि उनमें स्वयं में अहंकार नहीं है नम्रता रहने से अहंकार नहीं रह सकता विद्यासागर महाशय इतने बड़े आदमी हैं फिर भी उन्होंने उस समय विनय और नम्रता प्रदर्शित की जब श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने गए थे उनके बाद बागान वाले मकान में जब वहाँ से विदा हुए तब रात के नौ बजे का समय था विद्यासागर महाशय लाइब्रेरी वाले कमरे से बराबर साँस हाथ में बत्ती लिए हुए उन्हें गाड़ी पर चढ़ा गए थे और विदा होते समय हाथ जोड़े हुए थे डॉक्टर अच्छा इनके श्रीराम कृष्ण के संबंध में विद्यासागर महाशय का क्या मत है मास्टर उस दिन बड़ी भक्ति की थी, परंतु बातचीत करके मैंने देखा वैष्णवगण जिसे भाव कहते हैं इस तरह की बातें उन्हें पसंद नहीं जैसा आपका मत है डॉक्टर हाथ जोड़ना पैरों पर सिर रखना यह सब मुझे पसंद नहीं सिर जो कुछ है पैर भी वही है परंतु जिसे यह ज्ञान है कि सिर कुछ है और पैर कुछ वह ऐसा कर सकता है मास्टर आपको भाव पसंद नहीं है श्री राम कृष्ण देव आपको कभी कभी आत्मा कहा करते हैं आपको शायद याद हो उन्होंने कल आपके लिए कहा था छोटी सी गढ़ही में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता आत्मा के भीतर भाव हाथी के उतरने पर उसका कहीं कुछ नहीं होता वे कहते हैं आप आत्मा हैं डॉक्टर मैं किसी तरह की प्रशंसा नहीं चाहता आखिर भाव और है क्या यह केवल एक प्रकार की फीलिंग है इसी प्रकार की अन्य फीलिंग भी होती है उदाहरणार्थ भक्ति जब यह अत्यधिक हो जाती है तो कोई तो उसे दबा कर रख सकता है और कोई नहीं मास्टर भाव का अर्थ कोई एक तरह से समझ समझाता है और कोई समझा ही नहीं सकता परंतु महाशय यह बात तो माननी ही होगी कि भाव और भक्ति ये अपूर्व वस्तुएं हैं मैंने आपके पुस्तकालय में डार्विन के सिद्धांतों पर लिखी हुई स्टेबिंग की एक पुस्तक देखी है स्टेबिंग साहब का मत है कि मनुष्य का मन बड़ा ही आश्चर्यजनक है उसका निर्माण चाहे क्रम विकास एवोल्यूशन द्वारा हुआ हो अथवा ईश्वर के एक खास सृष्टि उत्पादन से स्टेबिंग साहब ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है उन्होंने कहा है प्रकाश को ही लीजिए चाहे आप प्रकाश की तरंगों के सिद्धांत को जाने या ना जाने प्रत्येक दशा में प्रकाश आश्चर्यजनक ही है डॉक्टर हाँ और देखते हो स्टेबिंग डार्विन के सिद्धांत को मानता है फिर ईश्वर को भी मानता है फिर श्री कृष्ण की बात चली डॉक्टर देखता हूँ ये श्री कृष्ण देव काली के उपासक हैं मास्टर उनका काली का अर्थ और कुछ है वेद जिन्हें परब ब्रह्म कहते हैं वे उन्हें ही काली कहते हैं मुसलमान जिन्हें अल्लाह कहते हैं ईसाई जिन्हें गॉड कहते हैं ही उन्हें ही वे काली कहते हैं वे बहुत से ईश्वर नहीं देखते एक देखते हैं पुराने ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म कह गए हैं योगी जिन्हें आत्मा कहते हैं भक्त जिथे जिन्हें भगवान कहते हैं श्री राम कृष्ण देव उन्हीं को काली कहते हैं उनसे मैंने सुना है एक आदमी के पास एक गमला था